सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है एक बज चुका है संडे एक बजे आप रेडियो मधुबन पर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम सुनते हैं और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग खास सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ चुनिंदा अनुभव सुनने की कोशिश करते हैं जिससे हम सभी को मोटिवेशन मिलता है तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से मंजू ओबरा है जो सिस्टी रनिंग रनिंग हेल्दी वेल्दी है और अपने कारोबार खुद करती हैं तो उनसे हम लोग जानेंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से मंजू ओबराय का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी धन्यवाद आपका जी मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और सिक्सटी फॉर रनिंग में भी आप हेल्दी वेल्दी हैं हमें अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर तो मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे श्रोता हमारे लिस्टनर्स पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हाँ जी मेरा नाम मंजू ओबरॉय है मैं अपने सभी श्रोतागण सुनने वालों को नमस्ते कहती हूँ मैं सिक्सटी फोर बॉम्बे में ही बड़ी पली हूँ एजुकेशन मेरी वहीं पे हुई और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन बीए और फिर बीएड किया और उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया बीस साल मैंने स्कूल में टीचिंग जॉब में ही रही जी बहुत जॉब में थी सो so, बहुत बड़ा स्कूल था लेकिन मुझे इतने बड़े स्कूल में जो हमारी प्रिंसिपल थीं तो उन्होंने मुने उन्होंने मुझे कहा कि आप कोऑर्डिनेटर हो तो मैं हमेशा ऐसी सोचती थी कि इतने बड़े स्कूल में डेढ़ सौ का स्टाफ है और उन्होंने मुझे क्यों कोऑर्डिनेटर चुना है उन्होंने मुझ में क्या देखा कि उन्हें ऐसा लगा कि तुम असिस्टेंट हो फिर वो सब सोचते हुए काम करते हुए आगे बढ़ते हुए बस इस तरह से बहुत अच्छी जिंदगी स्कूल कॉलेज हुँ, में हुँ, बीती हमारी जी आ, अपने परिवार के बारे में भी बताइए घर में जी आ, हम तीन बहन भाई मैं और मेरी बड़ी बहन और फिर मेरा एक छोटा भाई तीनों मिलाकर और मेरे मम्मी पापा सो शुरू से ही हमारे घर में एक आध्यात्मिक एटमोसफियर रहा है हुँ, मेरे, हुँ, मेरे मम्मी जो थी वो बहुत भक्ति में थी पिताजी भी भक्ति और साथ में विपसना वगैरह इस तरह बहुत कुछ करते थे अच्छा। और हमारे जो छोटे भाई हैं वो भी अध्यात्म में विपसना कैंप जाना ओशो सुनना कृष्ण मूर्ति सुनना अच्छा। सो हमारे घर में इसी तरह से हम बहन भाई और हमारे मम्मी पापा हमारे में शुरू से ही इसी तरह की डिस्कशंस होती रहती थी हुँ, हुँ, अपने को जानने की पहचानने की किस तरह से जीवन मॉरल वैल्यूज को हम बहुत उस समय भी अहम देते थे जी जी जी एक आध्यात्मिक माहौल बना हुआ रहता था घर में जी जी और जैसे कि स्पिरिचुअल एटमोस्फियर आपके घर में रहता था धार्मिक जो है बातें सुनना करना ये सब करते थे तो आप उस समय किनें मानते थे हाँ असल में मुझे ये ज़रूर कहना है कि हमारी मम्मी जो थी बहुत सारे व्रत रखना भक्ति करना हमें भी कहती थी आप व्रत रखी उनके साथ हम भी व्रत रखते थे हुँ, हुँ, हुँ. तो मैं उनसे हमेशा ये पूछती थी कि मम्मी कितने सारे भगवान हैं आप हर एक को पूछती हो मेन कौन है इसमें तो वो इतना तो कुछ आंसर नहीं कह पाती थी लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी भी रामनवमी भी सब कुछ लेकिन मैं पर्सनली शिव की भक्त थी शुरू से ही सोमवार का व्रत रखती थी और काफी लोग ऐसे हैं घर में जो है अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहारों में जैस तरह से हम लोग जन्माष्टमी रामनवमी भारत देश के अलग अलग कल्चर के साथ बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं और हर त्योहार का अपना एक इंपॉर्टेंस है इसके साथ में हम लोग कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सभी देवताओं को मानते हुए भी किसी एक पर हमारी काफ़ी आस्था होती है एक विश्वास होता है कि यही सबसे बड़ा हो सकता है तो जैसे कि आपने बताया कि अपना बचपन में आप सब देवताओं को मानते हुए भी शिव को अपना नज़दीक मानते थे या उन पर ज़्यादा आपका फेद था चलिए बहुत ही अच्छी बात हो रही है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी इस तरह का जो है अपने घर का माहौल याद आ रहा होगा घर में कई बार हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो ये भारत में और ख़ास करके भारतीय परंपरा में देखा गया है कि अपने बहुत सारे जो है हम देवी देवताओं को मानते हैं उन्हें पूजते हैं और ये एक दिक्कत ये हो है कि पर्टिकुलर हम किसे माने तो कई भारत देश में ऐसी भी परंपरा है कि कई लोग जो है उनके कुल देवताएँ भी होते हैं घर के भी देव अलग होते हैं और फिर जो सामाजिक तौर पे जिनकी पूजा होती है उनके अलग फिर देवी देवताओं को हम मानते हैं तो इस तरह से अलग अलग जो चीज़ें हैं हर व्यक्ति के गुण और शक्तियों का प्रतीक ये देवताओं को हम लोग पूजते हैं और इसमें सर्वपरि जो कहते हैं देवों के देव महादेव जैसे आपने कहा शिव को कहा जाता है बहुत सारे शिव के भारत में भक्त मिलते हैं सबसे ज़्यादा शिव के वक्त देखा गया है भारत में और भारत में शिव की ज़्यादा पूजा होगी अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप अपना जो स्कूलिंग या बचपन की जो आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई और आप क्या बनना चाहते थे बचपन में पढ़ते पढ़ते उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अच्छा असल में मुझे बचपन से ही टीचिंग जॉब अच्छा ही लगता था कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं तो मन में मेरे मुझे शुरू से ऐसे ही था कि मुझे पढ़ाना है सो ग्रेजुएशन करने के बाद बी के बाद में फिर मैंने बी एड किया सो उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ा और 20 साल तक मैंने पढ़ाया स्कूल में <laughs> चलते हैं जो स्ट्रगलिंग समय था वो कब और किस था? थोड़ी सी बढ़ी <laughs> लेकिन इनफैक्ट मैंने शायद मम्मी के यहां बहुत ज्यादा काम किया होगा लेकिन ससुराल में बहुत ही अच्छे से रही <laughs> तो संघर्ष इन देंस मैंने अपने आप और मदर इन लॉ भी सदुपयोग लेकिन आप अपने ही जो स्किल है उसको कहीं ना कहीं उपयोग में लाए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें होगी मंजू जी हमारे साथ हैं मंजू ओबराय जिनसे बातें हो रही हैं पेशे से एज ए टीचर का काम उन्होंने किया था और सिक्सटी फोर रनिंग में अभी रिटायरमेंट लाइफ जी रही हैं संसार सारम भुज गए सदा वसत त्रिधया गेंद्र सदा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं मंजू ओबरा है हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें यू की बक्ता है और साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में उन्होंने काफ़ी काम किया है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहकर टीचर्स के बारे में या टीचर्स को गाइड करना वो सारी चीज़ें एडमिन की जो बातें होती व किया है अब मैं एक और बात में पूछना चाहूँगा जैसे स्कूल लाइफ में और वैसे भी हम लोग पर्सनली कभी कभी साल में एक दो बार हमारा टूर होता है घूमने जाते हैं बहुत सारे हमारे जीवन में खुशी के पल आते रहते हैं वैसे हमारा जीवन खुशी वाला होता है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस जो चीज़ें रहती हैं जैसे हमने बच्चा पैदा हुआ शादी हुआ ऐसे कई चीज़ें हमारे जीवन में ख़ुशी के यादगार पल जमा हो जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन के कुछ खुशनुमा पलों के बारे में ज़रूर बताएं जो आज भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद हैं और उन्हें याद करके आपको बहुत खुशी मिलती है जैसे कि आपने कहा कि जीवन में शादी और फिर बच्चे की ये खुशी तो खैर उस है समय ही है।, है ही है <laughs> लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसी खुशियाँ आई लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी मुझे यही महसूस हुई कि किसी की ज़िंदगी या कहीं किसी किन्हीं लोगों के हम काम आ जाए वो और भी ज़्यादा बड़ी खुशी है हमारे लिए सो so, अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन उससे मेरे मन में हमेशा यही रहा है कि घर में सब खुशहाल रहें सेवा भाव थी शुरू से ही घर का एटमॉसफियर ठीक रहे सब खुश रहें मेरा जीवन चलता रहा और इसी दौरान बाहर भी आना जाना हुआ मेरी बड़ी जो सिस्टर हैं वो अमेरिका में रहती है सो मैं तीन बार उनके यहाँ विजिट करके आ चुकी हूँ और मेरे ब्रदर पूना में हैं और हमारी मुझे हमेशा मेरी मम्मी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है मेरी मम्मी जो थी वो उस समय मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी बहुत मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमारे पिताजी के जाने के बाद मम्मी ने हम यही फैसला किया कि मैं अकेले रहकर अपना जीवन हमारे ब्रदर ने उन्हें कहा कि आप चलिए हमारे साथ करती थी तो वो हमेशा नहीं कहती थी अपने सास ससुर को अच्छे से रखो उनसे अच्छे से रहो हमेशा उनकी हेल्प करो इस तरह की वो बातें हमेशा मेरे से करती थी सो मम्मी हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी एक स्ट्रॉन्ग थी एक शक्ति थी कि आ, कई महिलाएं जो हैं वो पति के जाने के बाद अकेली नहीं रह पाती लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं मुझे अकेले रहना है उनका एक टाइम टेबल था योगा जाना आगे बढ़ना है सेवा करनी है लोगों को अच्छे से अच्छी जैसे कि हम कुछ कर सके उनके लिए इस तरह से मेरे मन में हमेशा सबके लिए भावना थी हिमंत जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं हर इंसान में जो है कुछ समय के बाद वो चीज़ें अपने अंदर आती हैं कि मैं लोगों की सेवा करूं और उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है एक मंच की ज़रूरत होती है जहाँ से हम लोगों को हेल्प कर सकें और किस तरह का हेल्प करना ये भी इम्पोर्टेंट है कई बार हम लोग किसी एन से जुड़ जाते हैं या फिर ऐसे कुछ जो है सत्संग सत्संग में जाया करती थी तो उनसे काफी आपको इंस्पिरेशन मिला वो क्या, क्या करती, थी, किस का सेवा करती थी मम्मी हमेशा जैसे की नेचर की भी उन्होंने काफी स्टडी किया हुआ था और प्रैक्टिकल वो घर की घरेलू चीजों को ही अच्छा। अपनाती थी तो कोई भी अपना दुख दर्द लेकर उनके पास आता हेल्प करती थी तो बस यही था कि घर में सब कुछ होते हुए भी, भी हम उनसे कह भी कहते भी थे कि मम्मी कहीं जाते तो यही वो प्यार से जो अपने हाथ से बना के जो खाना खिलाना होता है वो एक बात ही अलग होती है <laughs> सो इस तरह से हमेशा कर्मठ थी काम खुद करना प्रेफर करती थी <laughs> तो वो देखकर मुझे लगता था कि मुझे भी और कई बार वो आलस्य का था तो फिर उनको सोच के कि नहीं वो इस उम्र में वो सब कर लेती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ और फिर मैं खड़ी हो जाती थी और काम करने लगती थी सो इस तरह से मम्मी जो थी उन वो मेरे लिए एक जैसे कि इंस्पिरेशन थी जी जी जी से नेचर केयर की बात आपने बताया वो घरेलू नुस्खा वगैरह बताती थी तो एक हाथ घरेलू नुस्खा जो है हमारे सभी श्रोताओं को भी बताइए <laughs> <laughs> अगर याद हो तो हाँ जी नहीं वो बस वो जब सर्दी जुकाम या खांसी है तो बस इसी तरह से कि काढ़ा बना लो अदरक बॉइल करके उसमें दालचीनी काली मिर्च तुलसी इस तरह से कि वो काढ़ा पी लीजिए और घुटने के दर्द हैं या कोई भी है तो ठंडी और गर्म पट्टी बांधना अच्छा, अच्छा। यही है कि घर से ही वो कहती थी डॉक्टरों के पास ना जाओ तो अच्छा है घर के नुस्खों से ही हम और वो जैसे ज़ुकाम वगैरह हो जाता था तो हल्दी का दूध पी लीजिए और मुझे भी आज तक इस 64 की एज में भी मैं एकदम ठीक हूँ कोई मेरे मुझे ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज़ है मैं एकदम परफेक्ट और इसी तरह से कुछ हल्का फुल्का जैसे कि कुछ सर्दी जुकाम हो जाता है तो घर के नुस्खों से ही मैं ठीक हो जाती हूँ अपने आप को और परिवार को ठीक करती हूँ कभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए कोई मैं दवाई नहीं लेती हूँ और कोई मैं कोई मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जी चलिए मंजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कई बार चीज़ें होती है कि आजकल जो है इमीडिएट हम लोगों को इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए इस वजह से हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते या मेडिकल स्टोर में जाके कुछ एक गोलियां ले लेते ले हैं ठीक कर लेते हैं अपने आप को लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है टेम्प्रेरी ठीक है लेकिन अगर आपको परमानेंट इलाज करना है या हमेशा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहना है तो घरेलू नुस्खे जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं और उसमें नेचुरली क्योर आप होते रहते हैं और मेडिसिन में क्या होता है तुरंत एक घंटे में आपको ठीक भी कर देगा फिर दो चार दिन के अब वापस बढ़ के वो आपके पास आ जाता है तो फिर वापस आपको थोड़ा हायर एंटीबायोटिक या दवाइयों का डोज बढ़ाना पड़ेगा तो वो जो चक्कर है वो दवाइयों का फिर चालू हो जाता है लेकिन ये चीज़ें अच्छी है कि आप अगर घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं और उन्हें थोड़ा सा धीरज रख के उन चीज़ों को करते हैं जैसे काढ़ा बनाना आजकल के ज़माने में लोगों को चाय बनाना मुश्किल होता है रेडीमेड मशीन से चाय पी लेते हैं तो काढ़ा बनाने की बात अगर कहें हम लोग उनको तो बड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन फिर भी अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर काढ़ा बनाने का सीखिए थोड़ा सा जानिए थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए क्योंकि ये जो समय है आपके पास ये अपने लिए होता है तो इन चीज़ों को आप अगर एन्जॉय करते हैं तो चीज़ें कर पाएंगे अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग आठ घंटा ड्यूटी करते हैं फिर कुछ करने का दिल नहीं होता है और फिर आप जो है रेडीमेड चीज़ें जो है आप शुरू कर देते हैं तो जो हमारे सेहत के लिए आगे चल के नुकसानकारक बना देता है और उनका साइड इफ़ेक्ट भी साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं है। है। जी जी तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें और बहुत टाइम नहीं लगता है जिस तरह से आप अगर गर्म पानी कर लेते हो उसमें थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं वो डाल थोड़ा देर वेट करते हैं तब तक दूसरा कुछ काम करके आप तब तक आपका काढ़ा बन जाएगा हाँ एक है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक बार आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं और आपको अच्छा फील हो जाएगा तो आप उसको एन्जॉय भी करेंगे और इसका जो है आनंद भी और ही है काढ़ा पीने का भी खुशी का एक अलग फील है आप इसको अच्छी तरह डॉक्टर के पास कम आपका जाना होगा और जैसे कि मंजू जी ने बताया कि अभी उनको कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है इन सभी चीज़ों से दूर है क्योंकि इन्होंने बचपन से ही इन सारी चीज़ों को अपनी मम्मी से सीखा है और कुछ भी होता है तो पहले ये घरेलू नुस्खे का उपयोग करती हैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का आप सुन रहे हैं रीडमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो क्या जिए तू तुझी है दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए तू तुकी दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए खोते हो नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो मैं हम सफल तुम्हारा हूँ क्यों तुम उदास होते हो हंसते रहो हंसने के लिए हंसते रहो हसने के लिए तू दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद बित्रे इंसान अंदाज क्यों बुलामाना सदिये नहीं झुकाने के लिए सदिये नहीं झुकाने के लिए तू तूी है दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिये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 तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम सभी लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं घूमने का शौक रखते हैं और वैसे भी आप एजुकेशन फील्ड में रही हो तो बच्चों को भी घुमाने का आपको मौका मिला होगा हर साल पिकनिक जी. बच्चों को कराते होंगे तो देश और विदेश की जो टूरिज़्म है आपके ख़ुद की पर्सनल उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और इन सभी चीज़ों को बताते हुए सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जगह बहुत पसंद आई सराउंडिंग के तौर पर कुदरती नज़ारों के तौर पर असल में जब हम स्कूल में थे बच्चों की ट्रिप हम लेकर जाते थे तो भारत के काफ़ी जैसे कि जयपुर उदयपुर वगैरह हम ट्रिप बच्चों की लेकर गए थे तो उनके साथ बच्चों के साथ हमने भी देख ली वो जगह <laughs> और वैसे पर्सनली मेरी सिस्टर चूँकि बाहर हैं तो हम तीन बार वहां पर अमेरिका होकर आए हुए हैं और अभी चूँकि मेरा बेटा कनाडा में है सेटल हो चुका है एक ही बेटा है बेटा बहु वहाँ पे हैं सो अब वो बुला रहे हैं हमें तो अब हम शायद अगस्त में कनाडा जाने का सो क्या बात है प्लान कर रहे हैं जी। तो मैं यही कहूँगी कि जो विदेश है फॉरेन कंट्री है कंट्रीज़ में बहुत एक क्लीनलीनेस बिल्डिंग्स वैभव ब्यूटी वाइज भी बहुत ही सुंदर शहर होते हैं अलग रहती है hmm. सो देख देखने में अच्छा लगता है बहुत जैसे कि स्वर्ग में ही हम पहुंच गए hmm, hmm, hmm. नेचर भी बहुत ही सुंदर रहती है वहां पे बहुत ही वैरायटी फूलों की और ग्रीनरी भी बहुत सुंदर पेड़ भी बहुत तो बस ऐसे लगता है कि वहीं रह जाए <laughs> लेकिन ये कहना मुझे बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ होते हुए भी वहाँ एक लोनलीनेस है अच्छा। हमारे भारत देश जैसा नहीं है हुँ, हुँ. कि सब कुछ है वहाँ पे पैसा है हर चीज़ है सुख सुविधा है हुँ. गाड़ी है मकान बहुत सुंदर है हुँ, हुँ. लेकिन कुछ शेयर नहीं कर पाते <laughs> जैसे कि भारत में कैसे है कि हमारे पड़ोस वाले अचानक ही पूछते भी नहीं हैं और हमारे घर आ जाते हैं या हम उनके घर चले जाते हैं एक दूसरे के साथ में एक अलग रहने की फरिश्ता बना हुआ है लेकिन वहाँ तो फ़ोन पे पूछते हैं कि पहले हम आप फ्री हो आपके यहाँ आएँ फिर वो कहेगा कि हाँ ठीक है आप आइए तब फिर वो आते हैं सो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ पर <laughs> लेकिन जो हमारा भारत देश है वो भारत देशी है उस भारत देश जैसा कोई देश नहीं है जी जी सो so, घूमे हैं लेकिन मेरा भारत देश महान वाली बात मुझे एकदम ठीक लगती है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि काफ़ी चीज़ें होती हैं टूरिज्म जैसे बच्चों को आप उदयपुर जयपुर वगैरह घुमाने पिकनिक के लिए लेके गए बच्चों के सबका देखना हुआ तो बच्चों को पिकनिक अरेंज करते हैं तो एक जिम्मेवार वाला काम होता हाँ लेकिन खाने पीने के लिए साथ में ही वो कुक वगैरह ले जाते थे सो जिस टूर जो हमारे जो ले जाता था वो उनका ही सब रहते थे कुक और फिर खाना खिलाते थे बच्चों को हम सब तो एक जिम्मेवार होती है लेकिन उसके साथ साथ एक घरेलू एटमोसफियर भी बना हाँ जिम्मेवार के साथ साथ एंजॉय भी किया कुछ शॉपिंग भी करते थे कुछ घूमते भी थे बच्चों को भी घुमाते थे तो साथ साथ याद आई या जाता है कि उनके साथ जी जी तो काफ़ी भारत के ऐसी छोटी चुट छोटी जगह हमने देखी है अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे परिवार में आपके सबसे ज़्यादा आपको प्यारा कौन लगता है और क्यों <laughs> <laughs> बच्चे के साथ ज़्यादा लगाव हो जाता है <laughs> लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि चाहते हैं लेकिन दूर हैं लेकिन अब हम उस हिसाब से जीते हैं कि ठीक है वो जहाँ है उनकी ब्लैसिंग्स उनके साथ रहें हमेशा वो खुश रहें हमारे जीवन में हम जब चलते हैं तो कई लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है जी आ, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं लेकिन दोनों ही हमें याद रह जाते हैं जी <laughs> तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जैसे आप जो स्पिरिचुअल लीडर्स कहे जाते हैं उनमें से कौन सा एक व्यक्तित्व है जो आपको बहुत प्रभावित किया है और उनके बारे में कुछ बातें जो अच्छी लगी हो उनके बारे में बताइए थे जिनके बारे में हम वो सब हम देखते थे सुनते थे सो so, उन्होंने बहुत सारे मेडिटेशन की मेथड्स uh, भी बताए थे जो हम करते थे हुँ, हुँ, हुँ. तो उनका ज्ञान उस समय हमें uh, कुछ अलग और कुछ नया नया लगा था हुँ, हुँ, हुँ. और जय कृष्ण मूर्ति को भी हमने सुना हुआ है जय कृष्ण मूर्ति की के जहाँ जहाँ पे सेंटर्स हैं वहाँ पे भी हमने विजिट किया हुआ है अच्छा और पुणे में ओशो आश्रम है वहाँ पे भी हम गए हुए हैं लेकिन यही है कि सब जगह घूमे हैं सब इनको सुना है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक भक्ति का भी संस्कार रहा है हम्म हम्म तो सब मिक्स चीज़ें चलती थी अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इनमें से जो जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस भी हम लोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहाँ और कब हुआ आध्यात्मिक अनुभव या स्पिरिचुअल अनुभव क्या है या भक्ति में भी कोई खास अनुभव हो जो आपको लगता है टच ही हुआ रेगुलर हो गए हैं और अच्छा यही है कि जय भगवान ने हमें ये जीवन हमारी एक मैं आपको बताऊं कि हमारी सोसाइटी में एक नोटिस बोर्ड है सो इतने सारे फ्लैट्स हैं इतने लोग हैं रोज उस रास्ते से गुजरते हैं तो धीरे तो फिर वो उन्होंने उन्होंने फिर पूछना शुरू किया कि ये कौन लिखता है फिर बताया गया तो फिर जब मैं लिख रही होती हूँ कई बार लोग रुक जाते हैं और कहते हैं कि आप बहुत सुंदर महावाक्य आप लिखते हैं तो वो उन्होंने वो यही कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में हम किस मूड से कई बार हमारा मूड अच्छा होता है नहीं होता है कोई चिंता होती है लेकिन आपका ये स्लोगन पढ़ के हमारा हमें बहुत अच्छा लगता है मेरा माइंड चेंज हो जाता है मेरा सुनने का सोचने का तरीका बदल जाता है जी। तो इस तरह से मैं मुझे लगता है कि किसी के हम जिंदगी में काम आ जाए तो मेरे जो जीने का लक्ष्य है शायद झंडा बंदन के लिए अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप दूसरों के लिए सोचते हैं इसलिए हमने आपको चुना है कि आप हमारी <laughs> जनवरी को आप आइए हमारी सोसाइटी में जी, जी। तो मुझे यही महसूस हुआ कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ सोचें कुछ चाहते हैं करें तो भगवान कहीं ना कहीं उसका एक हमें रिटर्न भी देता है। जी, जी, विश्वास फिर हमारा और भी बढ़ता गया इसी बात को लेकर जी मंजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे की सेवा हो हमसे सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा आपकी बात की कहीं ना कहीं हम लोग अगर जीने के लिए उनको उनका जो संकल्प विकल्प चलते हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिशा देने का निर्देशन हम लोग अगर देने के माध्यम बनता है उनके मन के संकल्पों को एक अच्छी दिशा मिल जाता है जैसे कि आपने कहा स्लोगन्स लिखते थे आप और वो वो चीज़ें जो भी आप लिखते थे उसे पढ़कर लोगों का मन जो है कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति या अपने प्रति सचेत हो जाते थे और वो संभल कर चलने में अपने आप को अच्छा फील करते हैं तो ये एक अच्छा माध्यम है क्योंकि ज्ञान से जीवन बनता है इसीलिए कहा गया है नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम नॉलेज इज़ लाइट कहा गया है ज्ञान एक प्रकाश का काम करता है हम सभी को वैसे अंधेरा नहीं है लेकिन हमारे मन में जो द्विविधा हैं जो मुश्किलें हैं हम अपने मन में लेके चलते हैं वो सबसे बड़ा अंधेरा है और उसे मिठाने के लिए ये ज्ञान का जो बिंदु है ज्ञान की जो बातें हैं वो हमें लाइट देते हैं हमारे मन के अंधकार को मिटाता है जिससे हम अपने जीवन में एक प्रकाश का अनुभव करते हैं जीवन जीने में आसानी फील करते हैं मन का बोझ हल्का हो जाता है तो बहुत ही अच्छा अपने जो काम किया है जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है और भगवान की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा जरिया आपने चुना अपने और मैं चाहूँगा कि अगर इस बात को सुनकर आप भी अपने सोसाइटी में नोटिस बोर्ड पे ऐसे कुछ स्लोगन ज़रूर लिखिए ताकि पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन के बोझ हल्का होने का माध्यम बने तो आइए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ आप सभी को भी एक जब बात चल रही है ईश्वर की या आध्यात्मिक बातें तो एक आध्यात्मिक गीत जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे अभी आप सुनाए हैं रेहू मदन नाइनटी सुनते रहो मुस्करा आते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग आखिरी माउंड पे पहुँचे हैं और आशा करता हूँ आपको मंजू जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं अपने जीवन का अनुभव आपको भी याद आ रहा होगा और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के कुछ अच्छे पलों को याद कर रहे होंगे ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ यूर लाइफ का अनुभव आप भी कर रहे होंगे और मैं चाहूँगा इसी ते रक्षनुमा पलों को याद करके आप अपने जीवन की खुशियों को एक खोज मन की रहती हैं वो एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है तो आपके मन में किस तरह की खोजती जो ख़त्म हो गई है वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन में कई बार मैं से सोचती थी कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ जैसे लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं तो एक सवाल मन में ज़रूर रहता था, था कि मतलब कि क्या लक्ष्य है मेरा जीने का मैं क्यों आई हूँ किस तरह से मुझे रहना है क्या करना चाहिए वग़ैरह वगैरह ये प्रश्न आते थे हुँ, हुँ, हुँ. लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका सलूशन क्या है तो बस इस तरह से जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए तो फिर लगा कि मुझे जैसे हर कोई आता है और चला जाता है मुझे वैसे नहीं रहना हुँ, हुँ, हुँ. मुझे कुछ ऐसा करना है कि जाते समय मैं कुछ अपने साथ लेकर जाऊं क्योंकि यहाँ सब कुछ तो छूट जाने वाला है लेकिन जो मेरे साथ जाने वाला है वो मुझे साथ लेकर जाना है सो so, उस खोज में चलते चलते अभी मैं उस चीज़ को खोज रही हूँ अपने को समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ और अपने जीवन का जो र, आ, मायने है कि मुझे कैसे ज़िंदगी बितानी है किस तरह से जीना है क्यों कौन हूँ मैं कहाँ से आई हूँ कहाँ जाना है इस तरह के प्रश्नों को मैं ढूंढ रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे उन प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है सो so, दुनिया जैसे कि लक्ष्य के बिना ही विनाशी चीज़ों में उलझी हुई है लेकिन मुझे एक लक्ष्य मिल गया है रहने का आजकल हर किसी के पास सब कुछ है मोबाइल्स हैं आ, हर कोई अपने में ही बिज़ी है साइंस ने बहुत तरक्की की हुई है लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वैल्यूज़ और अपने को खो दिया है उन सब चीज़ों में लेकिन आ, मैंने धीरे धीरे समझ आती गई और मैंने मुझे लगा कि मैं एक एक एम को लेकर जी रही हूँ मेरा जो और उस लक्ष्य से जी रही हूँ कि जो मुझे अपने साथ लेकर जाना है उसको मैं इकट्ठा करूँ ऐसे ही अपने जीवन को मुझे नहीं बिताना है उसी तरह से मैं अपने आप को अपने जीवन जी। को ले जा रही हूं जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूं कहीं ना कहीं ये जो है कई बार हम लोगों के मन में इस तरह की बातें आती हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है लोग आते हैं चले जाते हैं क्या यही जीवन है तो इस पर प्रश्न करने से कहीं ना कहीं मन रुक जाता है उत्तर नहीं मिलता है लेकिन काफ़ी अगर तप करते हैं थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं की कमी है <laughs> और कई बार वक्त रहते इन चीज़ों को नहीं कर पाते तो दोनों चीज़ें हैं और बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है जो सुख आपको मिल रहा है वो टेम्प्ररी है वो भी गलत है क्योंकि जो चीज़ आपको स्थायी सुख नहीं दे सकता तो उसके लिए आप पूरा जो आपका अनमोल समय है उसको अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो समय है कीमती समय है वो ख़त्म होता जाता है तो इसलिए ज़रूरी है कि आप देखिए कि टेक्नोलॉजी आपको कितना ज़रूरत है कितना उसका उपयोग है आपके जीवन में उस अनुसार आपको उसका उपयोग करना चाहिए हर चीज़ें ज़रूरत है ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को उपयोग करना भी चाहिए और समय के अनुसार तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है मंजू जी आपसे हुई हमें अच्छा लगा और जाते जाते मैं कहूँगा कि आखिर में आप मुंबई में रहे हैं और काफ़ी फिल्मी दुनिया कहते हैं मुंबई को तो बॉलीवुड हॉलीवुड सब फिल्में वहाँ पर लोग देखते हैं <laughs> जी माया <laughs> नगरी भी कहता है तो मुंबई के बारे में बताते हुए एक हाथ गीत जो ओल्ड मेलडीज़ में से आपको जो पसंद आता है उसके बारे में बताएँ और वो गीत आपको बहुत अच्छा क्यों लगता है असल में पुरानी फिल्म्स और पुराने गाने तो बहुत ही अच्छे हैं मीनिंगफुल रहे हैं मुझे ध्यान है कि मुझे गाइड फिल्म बहुत अच्छी लगी थी कि एक इंसान का जीवन कहाँ से शुरू होता है और उस, उसका अंत कहाँ होता है हम्म हम्म तो उसका एक गीत मुझे अच्छा लगता था पिया तो से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 तूफानों से ही लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है थैंक <laughs> यू <Thank you. laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और दोनों ही गीतें बहुत अच्छा लगा हमें और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं जीवन जीने का कुछ रहस्यमय बातें उन तक पहुँची होगी और जो भी चीज़ें मैं चाहूँगा कि मंजू बन से जो भी बातें हमने सुनी हैं उनमें से जो भी बात आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए ज़रूर आप एक बार थोड़ा सा समय दें और अपने आप को समय दे और इन बातों पर जरूर विचार करके अपने जीवन में जो स्थाई हमारे साथ चलने वाला है क्योंकि कहा जाता है इंसान खाली खालियात आया खाली खालियात जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग खालियात नहीं जाते हैं और इस दुनिया में हम लोग आते हैं तो हमारे साथ पुण्य का खाता चलता है हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं हमारे जो है पाप और पुण्य दोनों ही हमारे साथ चलते हैं बाकी दिखाई कुछ भी नहीं देता ये अलग बात है इसी कहा गया खालियात खालियात जाना है खालियात आना है लेकिन अगर अच्छे कर्म करते हैं पुण्य का खाता जमा करते हैं तो हमारे साथ वो भी चलता है और जिसकी वजह से हमारा दूसरा जो जन्म होता है वो उसी पुण्य के खाते पर डिपेंड रहता है तो चाहूँगा कि मैं आप भी अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाइए और इसको बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा अध्यात्मिक होना पड़ेगा या स्परिचुअल एटमोस्फीयर बनाना पड़ेगा और जहाँ इस तरह का माहौल है या उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा दो ही विकल्प हैं या तो आप अपने घर में इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए या फिर जो ऑलरेडी उस तरह का वातावरण है उसमें जाके अपने आप को बिठा देना है तो दोनों चीज़ें जो है आपके लिए वो आध्यात्मिक एहसास कराएगा और जिससे आपका पुण्य का खाता शुरू हो जाएगा तो चलिए मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद थैंक यू चलिए श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, मुश्किले बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आते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 सर्व शक्तियों से जब साथ हैं हमारे